ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनो यह रामन उनके एक अन्य महान शिष्य और कबीर के समकालीन लेकिन उनसे उम्र में बड़े बनारस के मोती संत रविदास याददार थे कबीर ही की तरह उन्होंने भी गृहस्थ जीवन यापन किया और अपनी जीविका मेहनतपूर्वक मोची का काम जो हिंदू समाज में नीचतम पेशा समझा जाता है करते हुए कमाई कबीर के विपरीत उनका पारिवारिक जीवन शांतपूर्ण और सुखद था और उनकी कविताओं में हमें कोई कटु आलोचना देखने में नहीं आती उनके भजन एक अत्यंत सुसंस्कृत मन को प्रकट करते हैं जो निरंतर भगवत प्रेम में निमग्न था दीन मोची होते हुए भी, उनकी साधुता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उनके बहुत से हो गए। अनुया जीवन और उपदेश उत्तर भारत में लाखों लोगों के लिए विशेषकर तथा कथित निम्न जाति के लोगों तथा गरीबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं उनके अनुयायियों का उत्तर भारत में रय दासी नामक एक पृथक वैष्णव संप्रदाय है और इस संप्रदाय के सदस्यों की संख्या रामानंदी और कबीर पंथियों के बाद सबसे बड़ी है इस प्रकार की धार्मिक मनोवृत्ति और विचारधारा वाले उत्तर भारत के अन्य महान संत सिख धर्म के संस्थापक नानक थे उनका जन्म पंजाब के लाहौर नगर के निकट एक ग्राम में एक खत्री परिवार में हुआ था उनके पिता एक किसान तथा गांव के खजानची थे बाल्यावस्था में उन्हें पाठशाला भेजा गया वहां उन्होंने हिंदी प्रादेशिक भाषा तथा फारसी का अच्छा ज्ञान हासिल कर लिया बाल्यकाल से ही उनमें गहरी धार्मिक अभिरुचि थी तथा वे ध्यान किया करते थे उनकी इस संसार से विरक्ति के भाव को देख कर उनके पिता ने उन्हें खेती के काम को देख में तथा थोड़ा बहुत व्यापार में भी लगाया लेकिन नानक का समग्र मन प्राण आध्यात्मिक विषयों में लगा हुआ था और पिता की निषेधाज्ञाओं के बावजूद वे अधिकाधिक समय ध्यान धारणा में लगाने लगे बड़े होने पर उनका विवाह हुआ और उनके दो संताने हुई लेकिन वे सांसारिक बातों से अधिक ध्यान नहीं देते थे तथा तो अधिकांश समय जंगलों में अथवा एकांत में व्यतीत किया करते थे उनके रिश्तेदारों ने उस जिले के मुसलमान प्रशासक के नीचे उन्हें नौकरी दिलवा दी यही उनके अभिन्न सेवक व साथी मरदाना की उनसे भेंट हुई कुछ अन्य लोगों के साथ ये दोनों अपने अवकाश का समय भजन में बिताया करते थे आखिरकार नानक ने धनसार त्याग दिया अपनी संपत्ति गरीबों में बांट दी और मरदाना के साथ उत्तर भारत में एकांत स्थानों में ध्यान करते तथा संतों का सानिध्य लाभ करते परिभ्रमण करने लगे यह संभव है कि उन पर कबीर की कविताओं का तथा दक्षिण भारत के धार्मिक नव का गहरा प्रभाव पड़ा हो ऐसा कहा जाता है कि नानक मक्कर भी आए थे तथा अरब राष्ट्रों के मुसलमान धर्माचार्यों से भी उनके वार्तालाप हुए थे बारह वर्षों की लंबी अनुपस्थिति के बाद वे पंजाब लौट आए इसी समय महान मुगल विजेता बाबर ने भारत पर आक्रमण किया ऐसी मान्यता है कि नानक ने सम्राट को काफी प्रभावित किया जिसे वे कैदियों के प्रति दया का व्यवहार करे जीवन के अंतिम दिनों में नानक ने तपस्वियों का निबास त्याग दिया और परिवार के साथ रहने लगे उनकी धार्मिक ख्याति चारों ओर फैल गई और लोग उनके दर्शनों के लिए तथा उनके सामूहिक भजनों में सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में आने लगे उनके द्वारा लाई जाने वाली भेंटें गरीबों की सेवा में की जाती थी कबीर की तरह नानक ने एक निराकार लेकिन सगुण ईश्वर में विश्वास का उपदेश दिया जिसे वे हरि कहते थे उनकी ही तरह वे चित्त शुद्धि को शास्त्र ज्ञान से अधिक महत्व देते थे दोनों ने जाति भेद की निंदा की तथा दोनों को सहज जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित किया नानक ने भगवान नाम के जप को बहुत महत्व दिया वृद्धावस्था में उन्होंने जपजी नामक एक बेहद काव्य की रचना की जिसकी आवृत्ति प्रत्येक धार्मिक सिख प्रतिदिन प्रातः काल करता है उसकी कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जा रही हैं सर्वव्यापी सृष्टा घृणा भय रहित जन्म मृत्यु रहित स्वयंभूश्वर का सत ओम है भगवान सत है उनका नाम भी सत है प्रेम पूर्ण हृदय से जप करने से जो भी व्यक्ति उनसे जो कुछ चाहेगा वह उसे प्राप्त होगा उसके बदले हम क्या दें कि हम उनके सामने जा सकें अपने ओठों से क्या बोलें जिसे सुनकर वे हम से और प्रेम करें नानक कहे वे उन्हीं की दैवी कृपा से जाने जाते हैं जो दूसरे उपाय की दावा करते हैं वे मूर्ख भगवानी और झूठे हैं नानक का एक और सुंदर भजन है जो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु श्री राम कृष्ण को सुनाया करते थे कहानी इस प्रकार है कि जब नानक नानकपुरी स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में आरती देखने के लिए जाना चाहते थे तो पुजारियों ने अनुमति नहीं दी अतव उन्होंने मंदिर के बाहर बैठ कर निम्नोक्त भजन गाया गगन में थालू रविचंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मलयानलो पौड़ु चवरो करे सगल बनराई फूलंत ज्योति कैसी आरती हो भवखंडना तेरी आरती अनाहता शबद ब्राजंत भेरी सहस तयन नन नयन हही तो सहस्रमूर्ति नना एक तो ही। सहस पद मिमल नन एक पद गंध बिनु सहस गंध इव चलत मोही सभ महि ज्योति ज्योति है सोई तिशदे चानि सभ महि चनड़ु होई गुरु गुरुशाखी ज्योति परगट होइ ज्योतिष भावेशु सु आरति होइ हरिचरण मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहि आहि पियासा कृपा जल के नानक सरिंग कौ हो जाते तेरे नौवासा नानक का जीवन यापन व देह अहावसान एक महान हिंदू संत की तरह हुआ लेकिन उनकी मृत्यु के तत्काल बाद उनके अनुयायी सिख गुरुओं के नेतृत्व में हिंदू धर्म से पृथक हो गए और सिख धर्म नामक एक नए धर्म की सृष्टि की पंजाब और भारत के सीमावर्ती राज्यों में नानक का जीवंत प्रभाव आज तक बना हुआ है अब हम 16वीं शताब्दी के महान संत तुलसीदास की चर्चा करेंगे इनकी रचना रामचरितमानस समस्त उत्तर तथा मध्य भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रभावशाली पुस्तक है देश के इन भागों में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ इस महान पुस्तक की प्रति न हो पिछले तीन सौ वर्षों में इस पुस्तक ने भारत के लाखों करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन को दिशा प्रदान की है गाँव के पंडितों अथवा परिव्राजक साधुओं द्वारा किए जा रहे रामचृत के पाठ और व्याख्या को मन लगाकर सुनते हुए लोगों के झुंडों का दृश्य सारे उत्तर भारत में अत्यंत सामान्य है तुलसीदास का जन्म सन पंद्रह ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किसी अज्ञात ग्राम में हुआ था कहा जाता है कि जन्म लेते ही बालक के मुख से राम का उच्चारण हुआ इसे एक अशुभ लक्षण समझकर कर मूर्ख माता पिता ने बालक को त्याग दिया नरहरदास नामक संत ने स्वयं भगवान के आदेश से उन्हें उठा लिया बाद में तुलसीदास ने अपने गुरु तथा पालन करने वाले पिता को अपने हृदय से श्रद्धांजलि प्रदान की बंदौ गुरुपा सिंधु नर रूप हरि महामोह मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए किरणों के समूह हैं रामचरितमानस बालक कांड सोरठा संख्या पाँच उन्होंने शेष सनातन नामक एक अन्य साधु से पंद्रह वर्ष तक वेद और वेदांत की शिक्षा प्राप्त की तुलसीदास ने रत्नावली से विवाह किया और उनके एक पुत्र हुआ वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे एक दिन घर लौटने पर उन्हें पता चला कि वह मैके चली गई है उसके लिए आतुर हो वे बिना बुलाए ससुराल पहुंच गए जब वहां अपनी पत्नी से मिले तो वह उनकी इस अस्वाभाविक आसक्ति के लिए नाराज हुई और बोली हार्ड मांस से निर्मित मेरे इस देह के प्रति तुम्हारा बहुत अधिक प्रेम है यदि इसका आधा प्रेम भी तुम राम के प्रति करते तो सांसारिक कठिनाइयों से तुम्हें छुटकारा मिल जाता और तुम मुक्त तो हो जाते इन तीखे किंतु विवेकपूर्ण शब्दों से तुलसीदास को नया आलोक प्राप्त हुआ उन्हें संसार तथा सा सांसारिक संबंधों की अनित्यता का तथा राम रूप से अभिव्यक्त परमात्मा की सत्यता का भान हो आया परिणाम स्वरूप उन्होंने संसार त्याग दिया और रामेश्वर द्वारिकापुरी पुरी और बद्रिकाश्रम इन चार धामों की यात्रा समाप्त कर वाराणसी में रहने लगे उन्होंने और भी कुछ छोटी मोटी यात्राएँ की लेकिन अंत में वे सदा वाराणसी में ही लौट आते अब वाराणसी में उनका समग्र मन प्राण राम के प्रति आकृष्ट हुआ और वे उनके दर्शनों के लिए व्यग्र होते ऐसा कहा जाता है कि परम राम भक्त हनुमान की कृपा से उन्हें अपने हृदयनाथ प्रियतम श्री राम के अनेक बार दर्शन हुए एक बार भगवान घोड़े पर सवार युवराज के रूप में तुलसीदास के समक्ष आए थे कहा जाता है कि इस दर्शन से तुलसीदास की बाह्य चेतना पूरी तरह से जाती रही और वे तीन दिन तक भाव समाज में डूबे रहे एक बार उन्होंने सरयू के किनारे मित्रों के साथ खेलते हुए युवराज के मोहक रूप को देखा था